आध्यात्मरामण अन्य कांड सप्तम सर्ग मरीचवधर सीताहर श्रीमहादेववाच अथ राम पितासा रावणचेषिवाच सीताक वच रावणो भिक्षुपेण आगमश्येक तं तो छायाँ तदा स्थापय अवदृश्यूपेण वरस तिथ मवण से मूर्ववत्सुभे श्रीमहादेवजी बोले हे hey पार्वती इधर श्री रामचंद्र जी ने भी रावण का सारा षडयंत्र जानकर एकांत में श्री जानकी जी से कहा हे hey सीते मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुनो हे hey सुबह रावण तुम्हारे पास भिक्षुक का रूप धारण कर आएगा अतः तुम अपने ही समान आकृति वाली अपनी छाया को कुटी में छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मेरी आज्ञा से वहां अदृश्य रूप से एक वर्ष रहो तदनंतर रावण के मारे जाने पर तुम मुझे पूर्वत पालोगी शुवा राबोदित वाक्यम साकोत माया सीताम बहिस्थाप्य स्वयं अंतरदे नले रामचंद्र जी के वचन सुनकर सीता जी ने भी वैसा ही किया दे माया में सीता जी को बाहर कुटी में छोड़कर स्वयं अग्नि में अंतर्ध्यान हो गई माया सीता माया सीता तदा पश्यन्मृग माया विनिर्म हसंती राेद्य प्रोवाच विनयान्वता विचित्र पश्चमृग्र विचित्रिंदुक्त भयम् तब उस माया सीता ने मायामय मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर हंसते हुए बड़ी नम्रता से कहा हे राम यह रत्न विभूषित विचित्र सुवर्ण मृग देखे अहो इसके शरीर में कैसे अद्भुत बिंदु हैं और यह कैसी निर्भयता से विचर रहा है हे प्रभु आप इसे बांधकर मुझे ला दीजिए यह सुंदर हरिण मेरा क्रीड़ा मृग होने योग्य है तथेति धनुराधा गणम्रवीत रक्ष प्राण वल्लभाम माई न सं विपिनेक्षसा राक्षसा तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह अपना धनुष उठा लिया और जाते समय लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण तुम प्राण प्रिया जी की यत्न पूर्वक देखभाल करना आजकल वन में बड़े मायावी भयंकर राक्षस विचर रहे हैं अतः है तुम अनिंदिता साध भी सीता की बहुत सावधान रहकर रक्षा करना लक्ष्मणो राम माहेद देवाया मृगरूपिग मारीचोत्र संदेह एवं भूतो मृग तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा देव यह मृग रूपधारी मारी छ इसमें संदेह नहीं क्योंकि भला मृग ऐसा कहां हो सकता है श्रीरावाच यदि मरी एवायम तदा हन्मीन संशय मृगश्चे दिष्यामी सीता विश्रम हेतव गी मृगम बध्वा तम प्रयत्न संतुष्ट सीता संरक्षण उद्यत श्री रामचंद्र जी बोले यदि यह मारिच है तो इसमें संदेह नहीं मैं इसे अवश्य मार डालूँगा और यदि मृग ही है तो सीता का मन रखने के लिए ले आऊँगा मैं अभी जाकर बहुत शीघ्र इस मृग को बांध कर लिए आता हूँ तब तक तुम सीता जी की रखवाली करते हुए बहुत सावधान रहना प्रयो रामौ माया मृगमनुद्रुता माया यदाश्रया लोक मोहिनी जगदाकृतिश्चिदात्मा पूर्णों मृगमगाक्ता भगवा सत्यम वचो हरि यह संसार रूपिणी जगन्मोहनी माया जिनके आश्रित है वे श्रीरामचंद्र जी ऐसा कह उस माया मृग के पीछे दौड़ते चले गए वे निर्विकार चिरात्मा और सर्वव्यापक होकर भी उस मृग के पीछे दौड़े इससे यह की सर्वथा सत्य ही है भगवान हरि बड़े भक्त भक्तवत्सल हैं करतुम सेता प्रियान जा पे मृगम जय जा अन्यथ पूम सेमसतात्मन मृगेण वा स्त्रिपे कि परमात्म कदाचि हृदय हृदय हृदय हृदय से भ्या क्षण धावत दीये भगवान सब कुछ जानते थे तथापि सीता जी को प्रसन्न करने के लिए वे मृग के पीछे गए नहीं तो पूर्ण काम आत्मज्ञ भगवान राम को मृग अथवा स्त्री से क्या काम था वह मृग कमी तो पास ही दिखलाई देने लगता कभी एक क्षण में ही दूर भाग कर छिप जाता दृश्यते चतो दूरा देव राम महा पाहरत ततो रामोपि विज्ञा राक्षसो ये स्फुटम राक्षसमृग और फिर वह बहुत दूरी पर दिखलाई देता इस प्रकार वह रामचंद्र जी को बहुत दूर ले गया तब रामचंद्र जी ने यह निश्चय निश्चयपूर्वक जानकर कि यह राक्षस ही है उस मृग रूप राक्षस को एक बाण छोड़कर बिन्ड डाला बाण के लगते ही मरीच अपना पूर्वरूप धारण कर लोहू भरे मुख से पृथ्वी पर गिर पड़ा हा हमी महाबाहोत्रा लक्ष्मण मामत राम वाचा पातरुधिरासन जन्ना मरण स्मृत साम्युयात कमुताग्रे हरिम पश्यंते नहीं बह नि तो वह रक्त पाई दैत्य राम किसी बोली में यह कहता हुआ कि हे महाबाहो लक्ष्मण मैं मारा गया मेरी शीघ्र ही रक्षा करो पृथ्वी पर गिरा मरण समय में जिनके नाम का स्मरण करने से अज्ञ जन भी जिनके समान हो जाते हैं उन्हीं हरि को देखते देखते उन्हीं के हाथ से मरे हुए उस राक्षस के विषय में तो कहना ही क्या है तदेहालोक विस्म पर कि कर्म करात पात मुनिसक अथवा राघव अथवा महिमाद्र संशय उसके शरीर से निकला हुआ तेज सबके देखते देखते श्री राम में ही समा गया यह देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ वे कहने लगे अहो इस मुनिजनहिंसक पापी निसाचर ने कैसे कैसे कुकर्म किए और फिर कैसा शुभ गति प्राप्त किया निर निसंदेह यह श्री रघुनाथ जी की ही महिमा है राम संद्ध पूर्व राम मनुस्म भयास पित गृहवृत्ता सदा ध्याताशेषकम अबेण निहत पश्यन्म ववापस राम के से भी जाने पर वह पहले ही भय से अपना सब गृह और धन आदि छोड़ रामचंद्र जी के स्मरण में लगा हुआ था निरंतर राम का ध्यान करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे तथा तो अंत में यह राम को देखते देखते उन्हीं के हाथ से मारा ही भी गया इसलिए इसने राम ही को प्राप्त कर लिया द्विजोच द्विजो व वा राक्षसो वापी पापी वा धार्मिको पिवा त्यजंत के त्यजंतलेवर राम स्मृत परम पद जो श्री राम का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं वे ब्राह्मण हो या राक्षस पापी हो या धार्मिक परम पद को ही प्राप्त होते हैं एक तेन्नम भाष्य तथो देवा दिव यजुरामस्तमसृहमाणों सुर हा लक्षण मद्दवाक्यम अव मर कि मद्वाक्यसदृशम वाक्यम से कि भवस्पर इस प्रकार कहते हुए फिर देवगण स्वर्ग को चले गए तब रामचंद्र जी सोचने लगे कि इस अधम राक्षस ने मरते समय मेरी सी बोली में हा लक्ष्मण कहकर प्राण क्यों छोड़े इन मेरे से वाक्यों को सुनकर सीता भी की क्या दशा होगी इत चिंता परिथात्मा रामोधुर सीता तदभाषिम शुवा मरीचस दुरात्मन भीत दुख समिघ्ना लक्ष्मण्रवीत गण वेगेन भ्राता ते सुर पीड़िता इस प्रकार चिंता करते हुए राम बड़ी दूर से लौटे इधर सीता ने दुरात्मा मारीच का वह शब्द सुनकर अत्यंत भय और दुख से व्याकुल हो लक्ष्मण से यो कहा लक्ष्मण तुम बहुत शीघ्र जाओ तुम्हारे भाई राक्षसों से कष्ट पा रहे हैं हा लक्ष्मी राम वाक्यम न तवे तुम क्या तुम अपने भाई का हा लक्ष्मण यह वाक्य नहीं सुनते लक्ष्मण जी ने कहा देवी यह वाक्य श्री रामचंद्र जी का नहीं है यह कश्चिद राक्षसो देवी मृहमाड़ो ब्रभिवथ रामस्त्रोक्यम अह क्रुद्धो नाश्यति क्षणात किसी राक्षस ने मरते मरते ये वचन कहे हैं जो राम जी के क्रोधित होने पर एक क्षण में संपूर्ण त्रिलोकी को भी नष्ट कर सकते हैं सकथम दीन वचन भाषते मर पूजिता क्रुद्धालक्ष्म लक्ष्मण सीतावात विलोचना वे देववंदित प्रभु भला ऐसा दीन वचन कैसे बोल सकते हैं तब सीता जी ने नेत्रों में जल भरकर क्रोधपूर्वक लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए कहा रे लक्ष्मण प्राह लक्ष्मण दुर्बुद्धे भ्रातुर्व्यसन मेक्षसी प्रेषितो भरते नैब रामना सांक रे लक्ष्मण क्या तू अपने भाई को विपत्ति में पड़े देखना चाहता है अरे दुर्बुद्धे मालूम होता है तुझे राम का नाश चाहने वाले भरत ने ही भेजा है मेतम आगत राम स उपस्थिते न प्राप्सतें मदिप्राण तजा्यहम न राम रामा राणो्यत राध न वा भरतमे व क्या तू राम के नष्ट हो जाने पर मुझे ले जाने के लिए ही आया है किंतु तू मुझे पा न सकेगा देख मैं अभी प्राण त्याग किए देती हूँ राम तुझे इस प्रकार स्त्री हरण के लिए उद्यत नहीं जानते थे राम के अतिरिक्त मैं भरत या तुझे किसी को भी नहीं छू सकती व्यमान सा स्वबाहुभ्याम रुरोध तत्वा लक्ष्मण कर्ण धायातीव दुखि माससी चंडी धिना सुसमुपैश्यसीुक् वनदेवीभ्य सर्प्य जनकात्मज पपौ दुखा संविघ्नो राशन शनै समालोक्य रावणो भिक्षुवैशी ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओं से छाती पीटती हुई रोने लगी उनके ऐसे कठोर शब्द सुन लक्ष्मण जी ने अति दुखित हो अपने दोनों कान मूल लिए और कहा हे चंडी तुम्हें धिक्कार है तुम मुझे ऐसी बातें कह रही हो इससे तुम नष्ट हो जाओगी ऐसा कह लक्ष्मण जी सीता को वन देवियों को सौंपकर कर दुख से अत्यंत खिन्न हो धीरे धीरे राम के पास चले जयो दुखातिसंघ्नो रा शन तथोक्य रावणो भिक्षुभेश सीता समीप मागत समीप्मागत मंथुरादंडकमंडलु सीता तम अवलोकाख्याश्यक्ति कंदमूल फलादीनी धत् स्वागतम अब्रवीर मुनेलादीन विश्रमस्व यमे भरता में ग्यति ते प्रिय क्य विशेषेण तिथत यदि रोचते इसी समय सूना देखकर कर भिक्षुका वेश बना दंडकमंडलो घुमाता हुआ सीता के पास आया तीता ने उसे देखकर तुरंत ही प्रणाम किया और भक्त पूर्वक उसका पूजन कर कंधमूल फल आदि देकर स्वागत करते हुए कहा हे hey मुने ये फल आदि पाकर सुख पूर्वक विश्राम कीजिए अभी थोड़ी देर में ही मेरे पतिदेव आते होंगे यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ देर ठहरिए जे आपका कुछ विशेष सत्कार कर सकेंगे